गाप जना पुण्य कर्मणाम जनानाम पुण्य कर्म ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, विनिर्मुक्ता। भजनते माम दृढ़ व्रता भजनते जिसके पापों का अंत हो गया है जिसके पुण्यकर्म जोर मारते हैं वो दृढ़ता से मुझ आत्मा परमात्मा को भजते हैं। तो भजन क्या है किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम आत्मा का रस पाते हैं। आत्मा का रस जीव को आत्मा परमात्मा से जोड़ देता है और आत्मा का रस नहीं मिला तो नाक से सुगंध का रस जीव से स्वाद का रस नीचे की गंदी इंद्रियों से विकारों का रस इसमें जीवन विकारी हो जाता है और जीव तुच्छ हो जाता है जन्म मरण मरण जन्म और पुण्य जोर करते हैं तो आत्मरस के तरफ चलता है तो भगवान क्या है भगवान का भजन क्या है कि मनुष्य की मांग का नाम ही भगवान है मनुष्य चाहता है मैं सदा सुखी रहू शाश्वत रहू दुख कभी ना हो सुख कभी ना जाए तो दुख कभी ना हो सुख कभी ना जाए वो तो आत्मा में ही है इंद्रियों में तो दुख आएगा कितना भी बढ़िया आंखों से मजा लो थकेगी नाक से मजा लो उबोगे विकारों से मजा लो बर्बादी होगी ऐसे ही निर्विकार परमेश्वर का रस मिल जाए तो फिर विकारों के बीच रहते हुए भी विकार आपको गिराएंगे नहीं किसी को बोलते ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा जैसे जल में कमल अलेपा ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता उस आत्मा आत, ब्रह्म ब्रह्म और आत्मा में क्या फर्क है ईश्वर में और जीव में क्या फर्क है ईश्वर किसको बोलते हैं जीव किसको बोलते हैं? ब्रह्म किसको बोलते हैं है एक ही चैतन्य वो चैतन्य जागृत में इंद्रियों के द्वारा जब देखता और विश्व में फैलता है तो उसको विश्व कहते हैं जब वही चैतन्य स्वप्न देखता है तो तेजस है वही चैतन्य सुसुप्त में जाता है तो प्राग्ञ है और वही चैतन्य इन सब से न्यारा है ऐसा जब ज्ञान की दृष्टि से देखते तो तुरिया है तो विश्व तेजस प्राग्ञ वही चैतन्य इंद्रिय और मन के संपर्क में आकर जीने की इच्छा करता है तो जीव कहलाता है भोग भोगने की इच्छा करता है तो भोक्ता कहलाता है सुखाकार वृत्ति होती तो सुखी कहलाता है दुखाकार भाव बनता है तो दुखी कहलाता है जब साक्षी भाव बनता है तो सुख दुख का साक्षी साधक कहलाता है लेकिन साक्षी और साक्ष्य ये सब अंत में मैं इन सब से पार हूँ तो सिद्ध पुरुष हो रहा है बाबा जी मुझे तो एक साल साधना करनी है बस बंद कमरे में बैठ जाऊंगा एक साल तो क्या साठ हजार वर्ष बैठे तभी भी झक मारे एक साल क्या होता है राजा दिलीप के पास एक बहु रूपया आया स्वांग बना के ऐसा उसने स्वांग बनाया कि दिलीप खुश हो गए बोले मांग ले जो मांगता है आज तो तेरे इस, इस स्वांग पर मैं प्रसन्न हूं बोले महाराज तुमने जो घोड़ी लिया है ना जो हवाओं से बातें करती तेज भागती वो घोड़ी दे दो इनाम इन ने दिलीप ने कहा ये छोड़ दे दूसरा कुछ मांग ले अशरफिया मांग ले सैकड़ो हजारों और कुछ मांग ले नहीं बोले अगर आप अभी नहीं देते तो मैं आपको ऐसा बढ़िया स्वांग दिखाऊंगा कि आप और खुश हो जाएंगे फिर आपको घोड़ी देनी पड़ेगी क्या स्वांग दिखाएगा बोले एक बक्सा मंगाओ और जमीन खोदो उस बक्सा में मैं बैठ जाऊं कमरे में नहीं बक्सा में और ध्यान करू छ महीने के बाद मेरे को खोलना अगर मैं जिंदा मिलू तो फिर मेरे को इनाम दे देना घोड़ी खाऊंगा नहीं पिऊंगा नहीं बोलूंगा नहीं कमरा में नहीं बक्सा में ऐसी साधना करूंगा समझता है लाइट तो दिलीप ने देखा अरे छह महीना खाएगा पिएगा नहीं धरती में गाड़ देंगे बक्सा उसके ऊपर मिट्टी गाड़ देंगे फिर छह महीने के बाद जिंदा मिले तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध लग रहा है अच्छा भाई चलो कर दी व्यवस्था उसको उसने जीव तालू में लगा दी प्राणायाम प्राणायाम करके ध्यान में बैठ के जीव तालू में लगा दी बक्सा को ढक दिया गया छह महीने हुए तो मंत्रियों ने बोला कि खोलो बोले खोलेंगे जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा और मर गया तो फिर से गाड़ना पड़ेगा अपने को घोड़ी देनी नहीं है फिर से गाड़ना का पढ़ा रहने दो छ महीने बीते छह साल बीते छह सौ साल बीत गए दिलीप राजा का राज्य गया रघु राजा का एक कई राजा बदले ऐसे करते करते दशरथ का राजा आया हजारों साल बीत गए दशरथ के घर राम जी का अवतार हुआ मैं सच बोलता हूं राम जी वशिष्ठ के चरणों में सत्संग सुन रहे थे योग वशिष्ठ में आता ही है। कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक जीव वासना लेकर हजारों साल भी बैठा रहे तो भी इसका दुख नहीं मिटता अज्ञान नहीं मिटता तुलसीदास ने कहा तन सुखाये पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान आत्मज्ञान का विचार के बिना वासना नहीं मिटती एक साल तो क्या है? हजारों साल बैठा रहा तो राम जी के जीव की जिस जिस चित्र में जहाँ वासना होती वहीं वो बंदा है इसलिए वासना का त्याग करके निर्वासनिक नारायण में जगना ये सत्संग के द्वारा गुरु कृपा के द्वारा ही सार है राम जी राजा दिलीप तुम्हारे पूर्वजों में राजा दिलीप हो गए उस समय ही एक बहु रूपया आया था इसे करके सारी बात उनको सुनाई वो अभी भी गड़ा है और उसके चित्त में वही वासना है तो रामजी जी उठे के गुरुजी क्या आ गया बोले चलो देखे देखो को तू मैंने ध्यान से सब देख लिया वो जगह को खुदवाया तो बक्सा निकला बक्सा को खोला तो जीव तालू में लग हुई समाधि में बैठा देखा वशिष्ठ ने ऊपर कुछ रोई रख के मुक्के मारे ताकि प्राण नीचे आवे और जीव नीचे खींच ली ताल से खोली बोले लाओ घोड़ी अब घोड़ी तो मर गई उसकी बेटी पोती पर पोती पोती की पोती पोती की पोती पोती की पोती, पोती उसका वंश ही नहीं दिखता लेकिन इसकी वासना भी बैठी चेतन शाश्वत है तो चेतन की सत्ता से ये जीव भी शाश्वत है शरीर गल जाए मर जाए दूसरा शरीर ले आए तो भी उसी वासना के अनुसार करेगा जैसी जैसी वासना होती है काम बेकार की वासना होती है तो मरने के बाद काम भोकने वाले शरीर मिल जाते जैसे भूण्ड काम्य होता है खरगोश कामी होता है कबूतर काम्य होता है जो भी कामी प्राणी होते हैं बकरा का होता है तो काम वासना शरीर तो मर गया लेकिन वासना सूक्ष्म शरीर में ऐसे भटकाती है ऐसे स्वाद की वासना है तो मछली या और स्वाद लोलोप जीव बना देती इसलिए जीव अमर है इस जीव की मृत्यु को भी कोई नहीं कर सकता शरीर मरने वाला है। जीवात्मा शाश्वत है परमात्मा भी शाश्वत है तो जीवात्मा परमात्मा में क्या फर्क है जीवात्मा पांच कर्म इंद्री पांच ज्ञान इंद्री पांच प्राण मन और बुद्धि सत्रह तत्व सूक्ष्म शरीर से एकाकार होकर सुख के लिए बाहर भटकता है और इनको पकड़ के जीने की इच्छा करता है तो जीव हो गया और किसको बोलते है? कि माया को वश करके इन इंद्रियों विन्द्रियों के चक्कर में नहीं अपने आप में परितृप्त है अंदर बाहर का भेद नहीं उनको सर्वत्र अपना स्वभाव वासुदेव उसका ज्ञान और सामर्थ्य वो ईश्वर है ब्रह्म किसको बोलते हैं जो जीव का चेतन है ईश्वर का चेतन है और व्यापरा है चेतन उसको ब्रह्म बोलते हैं जैसे जो घड़े का आकाश है मठ का आकाश है मेघ का आकाश है और महाकाश है वो आकाश तो एक ही है मठ घट और मेघ ये उपाधि है आकाशियों का त्यो है ऐसे जो ज्यो का त्यो है पर ब्रह्म परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उसे ब्रह्म कहते कितना भी ध्यान लगा दो थोड़ी देर मन शांत हुआ प्रसन्न होगा अच्छा लगेगा लेकिन वो अच्छाई शांत प्रसन्नता टिकेगी नहीं ऐसे ही बुराई टिकेगी नहीं लेकिन उसको जानने वाला मिटेगा नहीं जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है उस ब्रह्म के सिवाय कहीं भी जाओगे तो बाहर फिर वापस निकल आओगे इंद्र गए तो इंद्र पद से वापस हो जाओगे प्रधानमंत्री बने हर किसी संतने का नेताओं की हर पांच साल में मौत हो जाती है। अर्थात हर पांच साल में उनकी कुर्सी नेतागिरी की चली जाती फिर बेचारे भीख मांगते नेता हर पांच साल में मरता रहता तो ऐसे ही सेठ धनी कोई भी हर पांच साल में क्या हर दो दिन में भी लोग मरते रहते दो दिन नफा हुआ बड़े पोषते फिर दो दिन में गड़बड़ हुई तो कोई दो दिन में मरता है कोई दो साल में मरता है कोई दस साल में मरता है सब मरते जन्मते मरते जन्मते सुखी दुखी होते रहते लेकिन ब्रह्म परमात्मा को जब आप डिग्रियां पा ली अच्छी रिधम से लिखा रिधम से चले आई एम हैप्पी लेकिन कब तक बुढ़ापा नहीं आएगा बीमारी नहीं आएगी मृत्यु नहीं आएगी फिर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा कितनी डिग्रियां इकट्ठी हो गई इधर आने से पास हो गई एक पॉइंट मिल गया ये हुआ लेकिन कब तक वो खुशी न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है उस यार माना परमात्मा ब्रह्म उसमें टिक जाए उसमें जग जाए वो ब्राह्मी स्थिति सर्वोपर कल बताया था ना कि जो लोग एकाग्र होते हैं उनमें विद्धिया सिद्धियां आती है समर्थ रामदास ने शिवाजी के लिए और उनके टहलुओं के लिए संकल्प से भोजन खड़ा कर दिया यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए यदि वह संकल्प चलाए पाडा भी भैंसा भे, भी वेद पाठ करने लग जाए यदि वह संकल्प चलाए मौसमी का ढेर लग जाए यदि वह संकल्प चलाए लेडी भी देश जाए इस संकल्प होता है उस ब्रह्म परमात्मा संकल्प चलाए यदिता पहाड़ थे नानक जी के जीवन में वो ब्रह्म परमात्मा का सामर्थ्य अभी आप बोल रहे सुन रहे वही आत्मा ब्रह्म का ही चेतना है आप और हम ये शरीर की आकृतिया बाकी है वे ऐसे कैसे? घड़े अलग अलग है आकाश एक ऐसे शरीर अलग अलग है चैतन्य एक का है। तो जिसको उस चैतन्य स्वरूप परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो एक बिंद्रावन के रूम में ही बैठे रहते बाहर ही नहीं निकलते बड़ा अच्छा लगता है बड़ा शांति तो एक एक दिल में फंस के बैठ गए मुझे तो बाहर बहुत अच्छा लगता है तो भटक के बैठ मुझे मंदिर में अच्छा लगता है तो उतने दायरे में रह गए मुझे इधर अच्छा लगता है उधर अच्छा लगता है तो इधर उधर जो एक जगह अच्छा लगता है दूसरी जगह नहीं लगता तो आपने सर्वत्र पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का प्रसाद नहीं पाया है धन्य है वो जीवन मुक्त जो अच्छा और बुरा मन की कल्पना है सदा सम तत्व में जीव का त्यो है उसके लिए समाधि भी सुखरूप है व्यवहार भी सुख रूप है उसका कोई पकड़ नहीं कोई आग्रह नहीं तो जो पकड़ आग्रह है वो दुराग्रह तो छोड़े लेकिन अच्छी साधना भजन ईश्वर प्राप्ति का आग्रह साधक के लिए हितकारी है लेकिन लक्ष्य यह है कि गुरु जहाँ गए हैं गुरु जो इशारा करे उधर चले तो जल्दी छुटकारा हो जाता नहीं तो हजारों वर्ष समाधि करके बैठ फिर बोलता है लाओ घोड़ी लाइट वाला बोलेगा लाओ वायर लाओ डिसमिस लाओ पकड़, लाओ मशीन <laughs> तो मैं कौन हू जो दुख को सुख को जानता है जो शरीर के पहले था शरीर के वक्त भी है बचपन के वक्त भी है उसके बाद भी रहेगा वो कौन है जब भी दुख आए तो उसको देखो सुख आए तो उसको देखो लाभ आए तो उसको देखो तो अपने दृष्टा स्वभाव में जग जाओगे और दृष्टा स्वभाव केवल यहाँ नहीं सभी के अंतरात्मा दृष्टारूप है ये ब्राह्मी स्थिति का ज्ञान पाल है तो ये पूर्णता है बहुत कम मेहनत में ऊंचा पद मिलता है नहीं तो बहुत बहुत मेहनत होती राम सुखदास जी ने बापरे क्या मेहनत की और बाद में उनको पता चला कि कुछ न करना एक बड़ा साधन है ईश्वर प्राप्ति सहज है बाद में बोले नहीं तो तोल के पानी पीते तोल के आटा तोल के सब्जी बना तोल के खाना खाते और माप